आज के शो को सजाने के लिए फिर से हमारे साथ डॉक्टर दिलीप कुमार जी जुड़े हुए हैं आज हम लोग बात करेंगे टीवी पर टीवी पर किस तरह आप अपना करियर बना सकते हैं अपना पोजीशन बना सकते हैं क्या स्किल्स होनी चाहिए कैसे एंट्री करनी चाहिए और क्या आपके अंदर वो जज्बा होनी चाहिए वो सारी बातें हम करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर दिलीप कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है जी धन्यवाद डॉक्टर दिलीप कुमार जी मैं ये जानना चाहूँगा जब हम लोग टी की बात करते हैं तो एक फ़ोकस सामने आ जाता है कि चेहरा खूबसूरत होना चाहिए पिक्चर अच्छा होना चाहिए तब जाके हम लोग उसमें काम कर सकते हैं ये मोटा मोटा तौर पे सभी के दिमाग में ये बात बैठ जाती है इसलिए ज़्यादातर लोग उसमें नहीं जाते हैं अभी मैं जानना चाहूँगा कि टीवी में काम करने के लिए टीवी वी के अंदर किस तरह से हम जुड़ सकते हैं वो सारी बातें सुनना चाहेंगे आ, जी देखिए जब भी हम दृश्य माध्यम की बात करते हैं तो टेलीविज़न हमारे सामने नजर आता है जी, जी, जी। और टेलीविज़न में जब हम करियर बनाने की बात करते हैं या टेलीविज़न से जुड़ाव की बात करते हैं तो जरूर जैसे आपने कहा कि आ, लोगों को लगता है या बच्चे जो इस क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं उनको लगता है कि आज अगर हमने इससे संबंधित कोई कोर्स कर लिया तो कल हम स्क्रीन पर आने लग जाएंगे इसके अलावा मैं बताऊँ बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस स्क्रीन के ऊपर आने के पीछे के काफी सारे लोगों के समूह का मेहनत होता है मेहनत और उस मेहनत को अंजाम देने के बाद भी बाद ही लोग वहां पर आ पाते हैं उसमें एडिटिंग डेस्क होता है जर्नलिस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं रिपोर्टर होते हैं ये तो हो गई न्यूज़ चैनलों की बात इसके अलावा प्रोडक्शन हाउसेज में और जो सीरियल मेकिंग होती है या अन्य जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जो डेस्क पे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सारा यूनिट की ज़रूरत होती है एडिटिंग हो गया साउंड का काम हो का का का का गया डेस्क पर कंटेंट राइटर का काम हो का का का गया कंटेंट सब एडिटिंग पोजिंग हो गया अप्रूफ रीडिंग हो गया ये सारे कुछ मिला करके फिर विजुअलाइजर का एक काम होता है उसमें तो इस तरीके से कुछ एक श्रेणी बने हुए हैं जिसमें अगर एक प्रोग्राम को हम टेलीकास्ट करते हैं एक प्रोग्राम हम जो टीवी पे देखते हैं उसमें एक न्यूज़ एंकर जो बोलता है उसके बोलने की तैयारी में लगभग सौ लोगों की एक यूनिट होती है वो काम करते हैं उन सौ लोगों के यूनिट के बिना वो एंकर कुछ कर नहीं पाता तो वो बहुत ज़रूरी है एक टेक्निकल उसमें डिपार्टमेंट होता है जिसमें इंजीनियर साउंड इंजीनियर होते हैं उसमें अन्य इंजीनियर्स भी काम करते हैं तो इस तरीके से अगर बच्चे चाहें तो वो आ, अगर स्क्रीन पे नौ भी आए और उनसे बेहतर पैकेज लेकर के वो ऑन डेस्क काम कर सकते हैं स्क्रीन के पीछे काम कर सकते हैं और उसकी एक टाइमिंग है। ऐसा नहीं है कि केवल स्क्रीन पे जो लोग आते हैं उन्हीं का नाम है आजकल तो कुछ ऐसे सिस्टम बन गया है कि पहले लोग केवल उनको देखा करते थे आज वो डेस्क के पीछे जो लोग होते हैं उनको भी, उनको भी दिखाया, दिखाया जाता है कई सारे चैनलों पे आपने देखा जी, होगा जी, काम करते हुए कई बार न्यूज रूम से पूरा लाइव टेलीकास्ट होता है कई सीरियल के पहले भी उन सभी चीजों को बताया जाता है बिल्कुल बिल्कुल सीरियल खत्म होने पर कभी बार वो चीजें जी पहले पहले ये सब चीजें नहीं दिखाया जाता था पहले आप अगर एक चीज याद हो आपको तो मैं बताऊँ आपको की पहले प्लेबैक सिंगिंग का कोई कंसेप्ट नहीं हुआ करता था लोग जब गाना गाते थे तो कहते थे ज्यादा तो गा आज वो वो इंपॉर्टेंट आजकल है वो पहले हिट हो जाता है पहले उसके, उसके बारे में लोग जान जाते हैं और आज लगभग हर श्रोता को हर दर्शक को यह पता है कि इस गाने को किसने गाया है तो इस तरीके से पर्दे के पीछे का जो सच्चाई है पर्दे के पीछे जो काम है उसमें अपार संभावनाएं भी हैं और बच्चे उसमें जा भी रहे हैं और वो नाम भी कमा रहे हैं दोनों ही दृष्टि से यानी कि आर्थिक दृष्टि से भी और नाम की दृष्टि से द्रिश्टी भी यश की दृष्टि से भी वो फलीभूत हो रहे हैं सर एक बार और बात में पूछना चाहूंगा जब भी इस फिल्म या टीवी की बात करते हैं तो उसके लिए भी कोई कोर्स वगैरह कुछ है ऐसा जहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से अपने आप को तैयार कर ले और फिर एंट्री करें ऐसा बिल्कुल ले? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा इस आगे के हिस्से में मुझे यही बोलना था जी जी. कि इसके लिए एक डिप्लोमा कोर्स होता है टेन के बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे यूनिट बना रखे है कई सारे यूनिवर्सिटीज बना रखे है की ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म पर्टिकुलर इन टीवी जर्नलिज्म में आप कोर्स कर सकते हैं और इसकी एक विशेष संस्था गवर्नमेंट Of India ने बना रखा है और उसके बाद उसमें छोटा सांट्रेंस भी आपको एंट्री देती है और वहां पर वो कोर्स आपको करने के बाद वन ईयर डिप्लो मा करने के बाद इस क्षेत्र में आप अपनी कैरियर की संभावनाएं बेहतर बना सकते हैं दूसरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है मेरा आ, कई बार होता है कि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर कुछ तीन साल का जो है चार साल का जो है आ, डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज जो होते हैं एक्टिंग लाइन में जो जाते हैं जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जो हीरोज़ बने हुए हैं उन लोग किस तरह के कोर्स करते हैं वो क्या है वो सिनेमेटोग्राफी का एक कोर्स होता है और एक्टिंग का एक कोर्स होता है वो भी इसी परिदृश्य से जुड़ा हुआ है अच्छा, इसी, आ, से जुड़ा हुआ। इसी से जुड़ा हुआ है अगर आप टीवी वी जर्नलिज्म करते हैं तो उसमें एक पूरा एक तीन महीने का जो सेशन होता है उसमें आपके वॉइस ओवर पे काम किया जाता है उसमें आपके एक्टिंग पे कार्य किया जाता है और अगर उसमें आपकी रुचि बनती है बेहतर दिखाई देती है तो उस क्षेत्र में आप अपने ऑडिशन वगैरह देकर के फिल्मों की शूटिंग में या सीरियल्स इतने बनते हैं सारे वहाँ ऑडिशंस वगैरह दे करके आप अपने कैरियर की संभावना को मजबूत सकते हैं, उसमें अपनी जिंदगी के बेहतर भविष्य की कामना कर सकते हैं। क्या बात? बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए क्योंकि हमने कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर लिया लेकिन मैं समझो मुझे एज एक्टर मुझे रोल करना है या मुझे एक्टिंग के अंदर बहुत इंटरेस्ट है सही मायने में मुझे कैसे जाना चाहिए देखिए मुझे इस बात से एक बड़ा सुंदर सा वाक़ याद आ रहा है मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था हाँ हा। और मुझे याद है कि अमिताभ बच्चन जी को एक्टिंग के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता था <laughs> वो एक अच्छे छोटे लेवल पे एक अच्छे सिंगर थे और वो एक रेडियो स्टेशन में गोरखपुर रेडियो स्टेशन में गए थे अपना ऑडिशन देने के लिए और वहाँ पर उनको कह कर हटा दिया गया कि नहीं तुम्हारी आवाज़ शूट नहीं कर और बहुत भारी है आज आप देखिए कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ ही उनकी एक पहचान है और पूरे विश्व में उनकी एक दमदार तो कोई विशेष योग्यता होना इस क्षेत्र के लिए आ, मैं नहीं समझता कि ज़रूरी है हाँ क्योंकि जब हम कोर्स कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमें सीखने की जरूरत होती हुँ, हुँ. है और उसमें जब हम सीखने की प्रक्रिया में होते हैं तो अपने आप को हम कच्चे घड़े के समान होते हैं और जो इंस्टीट्यूशन जो संस्था हमें सिखा रही होती है वो कुम्हार की तरह होता है वो आपको जिस रूप में सेप देना चाहे वो दे सकता है हाँ एक सबसे बड़ी योग्यता ये होनी चाहिए कि आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए यह सबसे बहुत महत्वपूर्ण योग्यता है अगर ये योग्यता आपके अंदर है तो आप किसी भी क्षेत्र में विशेष तौर पर इस जो मनोहर हर दुनिया है जो एक माया नगरी के तौर पे हम लोग देखते जी, जी, हैं इसको वहाँ पर आपके लिए अपार संभावनाएं हैं लेकिन ये जरूर है कि उसमें जागरूकता होनी चाहिए और उत्कट इच्छा होनी चाहिए मैंने इस इस पर जरूर जोर दिया क्योंकि ये कैसी विधा है जहाँ पर नित्य प्रतिदिन नया नया होता है और एक सृजनात्मकता बनी रहती है क्रिएटिविटी बनी रहती है और क्रिएटिविटी में आप भागीदार तभी बन सकते हैं जब आपके अंदर जा, जानने की ललक और चाहत बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सर मुझे लगता है कि हमारे अंदर जो ललक आपने बोला उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है और जब तक आप कुछ नहीं बन जाते तब तक वो सीखने की जो प्रक्रिया है अपने दिमाग में रखना होगा जी तब जाके जी. हम इस चीज़ को कर सकते हैं और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जल्दी से वो चीज़ें समझ में आ जाए और आप जल्दी से पसंद भी किए जा सकते बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा मुझे नसरुद्दीन शाह की वो इंटरव्यू याद है जब मैं उनको पढ़ रहा था जी तो जब वो एक्टिंग के लाइन में गए थे तो उनको भगासा दिया गया था क्योंकि अच्छा। तो उनको जब कोई एक एक, एक चीज सुझाई जाती थी कि ये आपको करना है तो उसको बहुत देर से कर पाते थे लगभग मुझे याद है कि, कि किसी टेक किसी फिल्म के लिए वो काम कर रहे थे और उनको साइड रोल मिला था उनको स्वयं की उनकी इंटरव्यू थी और वो बता रहे थे कि आ, उसके लिए उस पर्टिकुलर सीन के लिए उनको लगभग नाइन्टी टेक लिया गया नाइन्टी टेट नाइनटी टेट और आज आपके सामने हैं नसुद्दीन शाह किस ओहरे के कलाकार हैं और किस तरीके के वो कितने अवार्ड और किस इस विधा में उन एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखे जाते हैं यही हाल जितने भी आप पुराने एक्टर देखेंगे चाहे वो प्राण हों या अनुपम खेर हों दिलीप कुमार जी हों शाहरुख खान आपको याद है कि शाहरुख खान शाहरुख खान के साथ भी कुछ इस तरह की घटनाएं घटी थी तो जो भी बच्चे या जो लोग भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं संभावनाएं तलाश रहे हैं उनके लिए केवल उत्कट इच्छा और मेहनत ये दो चीज़ें ऐसी है कि उस आधार पर अगर पहले से कोई पॉलिश्ड है इसका मतलब मैं कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि जो लोग पहले से कुछ एक्टिव हैं वो लोग एक्टिंग नहीं कर, ये इस फील्ड में नहीं आ सकते, में आ सकते वो तो और भी अच्छा कर सकते हैं।, हैं।, हैं कहते हैं कि अगर कोई चीज़ पहले से बेहतर है और उसमें और चीज ऐड होती है तो वो तो और बेहतर हो जाएगा लेकिन उनके लिए भी निराश होने की जरूरत नहीं है जिनके पास ये सब चीजें नहीं है बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया सर मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो युवा साथी सुन रहे हैं उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा होगा खुशी भी मिल रही होगी और मैं चाहूंगा इस खुशी को बरकरार रखें और अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो जरूर इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं इसके लिए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन जो कोर्स है उसके अंदर आप जाकर या उस चीज़ को करते करते जो है इसमें अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग फील्ड है अलग अलग पोजीशंस हैं वहाँ पर जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उसमें आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे और सफलता पाएंगे और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे डॉक्टर दिलीप कुमार जी से लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं तू नहीं दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे हम वो हैं जो दो तो और दो तो पांच बना दे जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे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 अरे तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं ते जाते रहो मैं कब कैसे क्या तुल खिलाए जो उलझे वो समझे हम क्या क्या माल कर जाए वो है जो दो और दो पांच बना दे अरे तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं में पत्थर पे फूल खिलाए बिन मौसम बिन बादल रिमझिम सावन बरसाए में पत्थर पे फूल खिलाए बिन बिन मौसम बादल बरसाए रब के सूरज को पश्चिम से उगा दे हम वो हैं जो दो तो और दो पांच बना दे नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है युवा साथियों हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जी से और खास टीवी के ऊपर बात कर रहे हैं टीवी में किस तरह से आप जॉइंट हो सकते हैं किस तरह से मीडिया के साथ जुड़कर आप अपना जो है करियर बना सकते हैं टीवी के अंदर बहुत ही अच्छा करियर आप कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छी बातें डॉक्टर साहब ने बताया है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे टी वगैरह या फिल्मों की बात जब होती है तो ग्रामीण परिवेश या कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जो मना करते हैं तो लड़कियों को किस तरह से टीवी में आना चाहिए उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए और उनके घर से कैसे प्रिपरेशन करें देखिए इसको दो तरीके से हमें देखना होगा पहला तो ये कि लड़कियों के लिए ये फील्ड जो है इस समय जो वर्तमान स्थिति है उसमें बहुत बेहतरीन है खासकर जो न्यूज़ का सेक्शन है जो ट्वेंटी फोर चल रहा है उसमें आप देखेंगे गाहे बघाहे कोई भी चैनल आप ट्यून करके देखें तो उसमें एक लड़की न्यूज़ एंकरिंग कर रही होगी अब दूसरा सवाल जो दूसरे हिस्से में हम जाते हैं कि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं क्या इससे जुड़ सकती हैं क्या क्योंकि वो तो शहरी क्षेत्र की लड़कियां हैं जो उस तरीके के अपने परिवेश में वेशभूषा में रह करके और फोटोजेनिक उनका जो फेस होता है उसका यूटिलाइज संस्था भी करती है और वो न्यूज़ चैनलों में या अन्य विधा में आ जाते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी एक उत्साहजनक एक खबर है कि सिटीजन जर्नलिस्ट टाइप का जो एक एक है जो एक नया तरीके से, से नेटवर्क के टीम ने शुरू किया था सबसे पहले उसमें आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर के और रिपोर्टिंग कर सकते हैं अब दूसरा सवाल यह रहता है कि जो रूढ़िवादिता है ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को आगे बढ़ने से कि उसमें लड़की है कैसे जाएगी रात को रिपोर्टिंग करना है दिन में रिपोर्टिंग करना है तो क्या उसके लिए परिवेश सेफ़ रहेगा सुरक्षित रहेगा तो अब इस समय ये स्थिति आ गई है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज़ है नहीं, नहीं। उसमें अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस क्षेत्र में आना चाहती हैं तो उनके लिए एक समय सीमा तय कर दी गई है कि इस समय ये किसी जॉब के लिए जाती हैं और चाहे वो प्राइवेट निजी संस्थान ही क्यों ना हो और वो छः बजे के पहले या सात बजे के पहले घर वापस आ जाती हैं और चूंकि इम्पावर करने की जो बात जब बात आती है तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो योजनाएं महिलाओं के लिए ही बनी हैं और अगर महिलाओं को वो योजना पुरुष प्रधान समाज अगर समझाएगा तो वो बेहतर स्थिति में नहीं निकल करके आ पाएगा तो अगर महिलाएं कुछ जो आगे निकल के आ रही हैं और बहुत सारी संस्थाएं एक खुशी की बात है कि महिलाओं से जुड़ी हुई बहुत सारी संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही है वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को, तो, तो वहां पर महिलाएं अब निकल करके बाहर आ रही है ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के जो माँ बाप है वो भी इस चित्र को अब समझने लगे हैं और उसमें कम्युनिटी रेडियो जैसे स्थिति अगर कहीं पर है तो ये बहुत मदद कर रहा है कि महिलाओं को आगे आने देना चाहिए और वो जो आज़ादी के टाइम की स्थिति थी या 90s के पहले की स्थिति थी कि लड़कियां बाहर नहीं आ सकती और इस तरह की क्षेत्रों में वो काम नहीं हो सकता वो अब धीरे धीरे बदल रहा है ये संतोषजनक और उत्साहवर्धक बात है ख़ासकर आप देखें तो जहां से आप स्वयं आते हैं महाराष्ट्र में वहाँ लड़कियों को इस क्षेत्र में माँ बाप बहुत सपोर्ट कर सपोर्ट रहे कर, हैं बहुत और बहुत ज़्यादा आगे निकल करके आ रही हैं महिलाएँ वहाँ पर तो उनके लिए एक बहुत सुखद स्थिति है और ये देश के लिए भी सुखद स्थिति है कि अगर इस तरह के एम्पावरमेंट इस तरह के लोग अगर आगे आते हैं तो जो इस तरह की विभत्स घटनाएं हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाया जा सकता है तो इस क्षेत्र में कैरियर की के दृष्टि से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक बहुत सारी लड़कियाँ आगे ग्रामीण क्षेत्रों से भी निकल के आ रही हैं उनके लिए सरकारी योजनाएँ भी इस तरह की है प्रदेश सरकारें भी इस तरह की योजनाएं बना रही है तो पेरेंट्स को मैं ये कर देना चाहता हूँ कि वो विश्वास करें ऐसी स्थिति अभी नहीं है नहीं है। है कि कि उनको डरने की जरूरत है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता हमारे इस कार्यक्रम को सुनने वाले युवा साथी और जो बड़े हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं अगर वो सुन रहे हैं तो वो भी इस चीज को समझ ले और अपनी जो बेटी या फिर जो भी अपने घर में है लड़कियां उनको अगर इस फील्ड में जाना है तो रोके मत हाँ ये बात जरूरी है कि थोड़ा सा निगरानी जरूर रखें थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखकर चिंतन करके ज़रूर सपोर्ट करें आगे भेजें क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा एक फील्ड है और उनका करियर ब्राइट हो सकता है आगे चल के वो बहुत अच्छा अपना लाइफ बना सकते हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ों को सोचना समझना और आप अच्छी तरह से राय सलाह करके इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कुछ एक्सपीरियंस मुझे सुनाइए आपके यहाँ जैसे कि आप खुद मास कम्युनिकेशन के टीचर रहे हुए हैं बच्चों को पढ़ाते भी हैं ट्रेनिंग भी देते हैं तो कुछ जो टीवी में काम कर रहे हैं आपके स्टूडेंट उनके एक्सपीरियंस थोड़ा सा सुनाइए देखिए एक तो जो जुड़ा हुआ पहले पूर्व प्रश्न से जुड़ा हुआ एक जवाब है जी जी कि मैं जिस संस्था से हूँ मैं जामिया मिल्ह इस्लामिया न्यू दिल्ली संस्था है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहाँ से हूँ और वो माइनॉरिटी बेस्ड है अच्छा तो ये तो तय है पहले से कि वहाँ लड़कियों के लिए स्थितियां सामान्य नहीं रही होगी लेकिन जिस तरह हमारे संस्थान में ग्रामीण परिवेश से लड़कियाँ आकर के वहाँ पढ़ रही हैं और जिस तरह करियर बना रही हैं उसमें एक लड़की है आ, मैं आपको बताऊं जी अंजुम नाम है उसका और वो एक बिहार के ग्रामीण परिवेश से आती है आज एनडीटीवी का जो स्पोर्ट्स चैनल है उसमें प्राइम टाइम न्यूज एंकर है।, क्या बात है तो उसका एक सुखद एहसास हम लोगों को भी होता है कि हमने एक ऐसे विद्यार्थी तैयार किए जो आज एक नेशनल चैनल और एक रेपुटेड नेशनल चैनल में अपने करियर को लेकर के आगे जा रही है इसी तरीके से बहुत सारे आपने देखा होगा कि न्यूज एक्सप्रेस एक चैनल है उसमें एक महिला ऐसी थी जिसके चेहरे पे डाल और, एक्स, और, और गाजियाबाद से और वो लड़की खुद झारखंड से है उसको न्यूज एंकर के तौर पर वहां पर काम मिला है और बहुत बेहतर ढंग से उसको कर पा रही है और कहीं ना कहीं से वो हमारे वहां से सर्टिफिकेट कोर्स से जुड़ी रही एक वर्कशॉप के साथ जुड़ी रही पूरा कोर्स तो नहीं किया लेकिन मैंने देखा कि ये दो बातें ऐसी है, जो बड़ा उत्साहजनक है इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे पास सेलिब्रिटी से निकले हैं अब मैं बताऊं आपको कि हमारे संस्थान से शाहरुख खान भी निकले हैं हमारे ही संस्थान से पढ़कर के वो भी निकले हैं क्या बरखा दत्त एक बहुत बड़ा नाम है टीवी न्यूज एंकर हैं वो भी हमारे संस्थान से हैं लेकिन ये सब लोग एक शहरी परिवेश से हैं मैंने वो ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष जोर देते हुए इसलिए पहले उन लोगों का नाम लिया हुँ, क्योंकि माँ बाप को सिक्योर होना चाहिए कि अगर ये सब बेटियां जो हैं आगे जा सकती हैं तो उनकी बेटी भी उनके अंदर पोटेंशियल है वो एक ज़रूरत है दिशा की अगर उनको दिशा मिला तो बहुत आगे जा सकती है ये तो ये थोड़े छोटे से अनुभव हैं इस तरह से अपार अनुभव ऐसे हैं कि जो बच्चे हैं हमारे संस्थान से या अन्य संस्थानों से भी मैं केवल अपने जी। संस्थान की बात ही क्यों करूँ अन्य संस्थानों से भी बहुत सारे आगे रास्ते उन्होंने तय किए हैं इस क्षेत्र में और भी ऐसे पौध तैयार होकर के रहे हैं जो और एनर्जी के साथ और ऊर्जा के साथ इस रास्ते को तय करने में कामयाब रहेंगे ऐसे हमारी कामना और विश्वास भी है सही बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपके यहाँ स्टूडेंट्स जो निकलकर एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे हैं वो आपने बताया और मैं एक बात पूछना चाहूँगा इस चीज़ को करने के लिए कितना इकनॉमी कितना पैसे की ज़रूरत पड़ती है कितने समय की जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा क्योंकि ये खासकर इस फील्ड में आने के लिए ऐसी कई सारी निजी संस्थाएँ हैं जो लाखों के फीस वसूल रही है हाँ। लेकिन जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, खासकर मेरी मैं अपने विश्वविद्यालय के बारे में अगर चर्चा करूं, थी, थी। तो उसमें इतना इकोनॉमिकल फीस है जो आश्चर्य होगा आपको कि आठ हजार रूपये के अंदर आप वहां पर सिक्स मंथ्स का डिप्लोमा कोर्स ले सकते हैं रेगुलर और आपको एक अच्छी प्लेसमेंट भी वहाँ पर मिल जाती है हाँ, इसके अलावा वहाँ स्कॉलरशिप की व्यवस्था है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्कॉलरशिप की व्यवस्था है कि हर महीने आपको तीन कर सकते हैं और उसमें सबको फेलोशिप मिलती है तो इस तरीके के अन्य भी मेनोरिटी जैसे की मान लीजिए की मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जो फेलोशिप है भारत सरकार की अन्य योजनाएं खासकर लड़कियों के लिए इतनी सारी योजनाएं है कि उनको इकोनॉमिक कली अगर कोई कोई परेशानी है है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसी तरह सेक्शन के जो बॉयज स्टूडेंट है केवल लड़कियों के लिए ये बात नहीं है जो पुअर सेक्शन के बॉयज स्टूडेंट है विश्वविद्यालयों में ऐसी व्यवस्था है कि अगर उनको आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है तो एक तो उनकी फीस कम है छूट है उसमें लेकिन उसके बाद भी वो हमारे तो तो है। है। है। तो दोस्त युवा साथी इस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं आना चाहते हैं अपना करियर टीवी में बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा खुला मैदान है जितना चाहे आप कर सकते हैं जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही आप जो है अपना करियर को अच्छी तरह से फ्रेम आउट करोगे ब्राइट करोगे और अपने परिवार का और देश का नाम रोशन कर सकते हैं जाते जाते मैं कहूँगा डॉक्टर दिलीप कुमार जी से कि एक मैसेज जरूर दें हमारे युवा साथियों को मैं आपके युवा साथियों को कहूँगा कि ये सब जो आप करियर के ऑप्शन सुन रहे हैं इस मधुबन रेडियो से सुनते रहो और मुस्कुराते रहो तो इन सब चीज़ों को जो करियर में आगे बढ़ना है अगर आपको तो सबसे पहले तो आप मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए अगर खुश रहते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है नए नए करियर के रास्ते मिलते हैं और उस खुश रहने के लिए मधुबन रेडियो सुनते रहो और मुस्कुराते रहो का बहुत बड़ा योगदान है तो इसको सुनते रहें करियर के नए नए ऑप्शन आपको मिलते रहेंगे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपसे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहे, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर जग में रह जाएंगे चारे तेरे बो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर जग में रह जाएंगे चारे तेरे बो तुझे के हठों को देकर अपने गीत कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से को बिग जाएगा जग में रह जाएंगे तेरे ला ला ला ला ला ला ला ला, ला, ला, ला, ला।, ला, ला, ला।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 जा फिर दुनिया से गोक बिक जाएगा हाटी के हम जगले रह जाएंगे प्यारे तेरे को लाला ला, ला, ला, ला, ला, ला, है थोड़ी करम तम सर को झुकाए तू बैठा जाहे या गोरी से ना जोड़ फिर दुनिया से दो एक दिन दिख जाएगा माटी के नाम जगले रह जाएंगे प्यारे से जो लाला